छब्बीस के बाद एक सौ छब्बीसोई सर्वज्ञ गुनी सोई ज्ञाता सोई मई पंडित पंडित दाता भाई भाई। कुलत्राता राम चरण जा कर मन राता नीत निपुण सोई परम सयाना सुख सिद्धांत नीक जाना। ते नीक जाना सोई कवि कोई रणधीरा जो रघुवीरा जो छणी भजै रघुवीरा अन्य देश सो जहाँ सुर शरी अन्य नारी पति अन्य धन्यभूप नीति जो करी धन्युज निज धर्म नटरई धन धन्य प्रथम गति धन्य पुण्यरतमतिशोई धन्य घरी सोई जब सतसंगार धन्य जन्म दुज भगति अभंगा कुल सुकुल्य उुन जगत पूज्य सुपुनीत श्री रघुवीरपरायण जय नर उपज विनीत विनीत श्रिया गंगसी जय पान श्र अब इस स्मरण करें ये करोड़ का संवाद पूरा हो गया तो भगवान शंकर जी पार्वती जी कहने लगे कि देखो सत्य की क्या महिमा है भगवान की कथा की क्या महिमा है वो सब बता करके अब वो जो अपनी कथाओं उनकी शंकर की चल रही थी उसका उपसंहार कर रहे हैं वे भी अपनी कथा का अंत में जो मंगलाचरण है वो तो करते हैं और समाप्त करते हैं कथा को तो इस कथा की महिमा सुनाने के लिए कहते हैं कि महत्व तो क्या है कथा का सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता कई वही व्यक्ति सर्वज्ञ है वही गुणी है वही ज्ञानी है वही मई मंडित पंडित दाता वही मई का मंडित है वही पंडित है वही दाता है धर्मपराण राम रामचरित जा मैंने सबका अंतिम फल जीवन का जो है वो ये है भगवान के चरणों में प्रीति हो किसी भी प्रकार से वही प्राप्त हो उसे बड़ा उसे महानता और कुछ भी नहीं भगवान की भक्ति आ गई तो ये शब्दों उसके व्यक्ति के अंतर्गत आ गए ये सब बातें उसमें आ गई कहते हैं सुई सर्वज्ञ सर्वज्ञ वही है जो भगवान के चरणों में जिसकी भक्ति है वो तो सर्वज्ञ है नहीं तो बाकी तो अज्ञान ही है दो उनको कुछ ज्ञान नहीं भगवान के चरणों में प्रीति हो भक्ति हो और तो कहते हैं गुणी भी वही व्यक्ति है सद्गुणी जिसके भगवान की भक्ति जिसके हृदय में आ गई वो तो सद्गुणी व्यक्ति भी है बाकी दुर्गुणों से युक्त भक्ति दोनों तो साथ साथ नहीं हो सकती जब दुर्गुण छूटें तभी तो भक्ति आ तो सदगुणी है जिसके तो इसके मैंने भक्ति भी है भक्त है तो सद्गुणी भी है सोई ज्ञाता ज्ञाता मैंने सब बातों को जानने वाला कोई कहे हम ये भी जानते वो भी जानते वो भी जानते अरे क्या जानते वो भगवान को जानते नहीं भक्ति को जानते नहीं तो क्या जानते हो तो कहते बिना भक्ति के जाने कुछ जान जो जिसको भी भक्ति का ज्ञान है परमात्मा का ज्ञान है वही सब कुछ जानता है और सोई महिमंडित महिमंडित के पृथ्वी का भूषण भी वही है पृथ्वी पर तो बहुत लोग हैं लेकिन कुछ लोग तो पृथ्वी के भूषण रूप में है वो पृथ्वी को विभूषित करते हैं शोभावान करते हैं जिनके गहने से ऐसे कौन लोग हैं ये भक्त लोग सदगुण व्यक्ति सच्चरित्र सदवा सद भक्त तो लोग ग्रह्म भक्त के लिए एक बात ध्यान रखें कि जो व्यक्ति में अपने आप सदगुण संपन्न है व्यक्ति अपने शांति स्वभाव और जिसके के मन में सदा ही दूसरे के हित की कामना है और दूसरे के हित में ही सदा तत्पर रहने वाला है बस ये भाव रखें ये बात अगर व्यक्ति किस के किसके मन में आ गई तो सब गुण भी आ गए तो वो पंडित वो पृथ्वी का भूषण वही हो गया और फिर कहते हैं वही पंडित भी है पंडित बने वही विद्वान भी वही है विद्वान कोई कितना भी हो लेकिन भक्ति नहीं तो कोई विद्वत्ता नहीं उसकी शुष्क विद्युत अर्थहीन है विद्वत्ता तब है जब व्यक्ति में ये सब ज्ञान आवे तो परमार्थ का ज्ञान आवे और परोपकार के कार्यों में लगे परमार्थ के कार्य में निमग्न हो तो तो उसकी सारी विद्युत नहीं सब बेकार पंडिताई उसकी और दाता दान देने वाला दान भी वही है दान सबसे बड़ा दान क्या जो परोपकार में लगा रहे तो उसका उसको तो उसने सर्वसुदान कर दिया शास्त्रों में आता है कि सर्वसुदान की बड़ी महिमा है सर्वसुदान सन्यासी जब सन्यास लेता है तो सर्वसुदान करके सन्यास लेता तो इसके माने है सन्यास ये भगवान की भक्ति ये सर्वसुदान की ही पूर्णता है प्राचीन काल में इतिहास में आता हर्षवर्धन बड़ा गानी था हा? वो जाकर के प्रयागराज में जाकर के हर बार हर साल सब कुछ दान कर देता बड़ा दानी था हर्षवर्धन इतिहास में आता उसका लेकिन सबसे बड़ा दानी वो जो है जो कि अपना सारा जीवन ही परोस्कार में लगा दे हर कार्य हर क्षेत्र हर समय हर क्षण यही विचार करता रहे कि परोस्कार हमसे कैसे हो दूसरे के लोगों के लोक कल्याण हमसे कैसे हो क्या लोक कल्याण कहाँ किस काम करें और उसमें रख भी रहे लगा भी रहे उसी में जुटा भी रहे उसकी प्लानिंग करे विचार करे उपाय सोचे लगे जुटे तो फिर इस महानदानी क्या है उसने अपना जीवन दान दे दिया सर्वस्व दान नहीं दे दिया जीवन दान ही लोक कल्याण के लिए दे दिया तो ऐसे ऐसे जो है ये है कौन है ये भगवान के हृदय ही है इनसे बड़ा दाता और कौन होगा धर्मपरायण और वही धर्म परायण भी वही व्यक्ति सबसे बड़ा धर्म क्या है परित तो सर धर्म नहीं भाई तो पर धर्म ही सबसे बड़ा जब परलोक सब के सेवा में लग गया भगवान की भक्ति में लग गया बड़ा सहनशील हो गया शांत स्वभाव हो गया विनम्र हो गया उदार हो गया सबसे प्रेम भाव रखने लगा सबके प्रति सेवा भाव रखने लगा तो यही सबसे बड़ा धर्म ये तो कहते हैं उसको धर्म के अंतर्गत भी ऐसे ही व्यक्ति को कहना चाहिए कि धर्म परोकार के भक्त बन गया उसने अपने कुल की भी रक्षा कर दी नहीं तो कुल जो है उसका नष्ट भ्रष्ट हो रहा जो व्यक्ति अपने विषय भोगों में लगे हुए स्वार्थ में जीवन जी रहे नहीं, काम क्रोध में पड़े हुए हैं ऐसे व्यक्ति अपने परिवार का नाश कर रहे हैं वो भले ही समझते हो की धन संपत्ति और पुत्र आदि उत्पन्न करके बहुत परिवार को बढ़ा रहे हैं उसकी रक्षा कर रहे हैं तो वो परिवार की रक्षा नहीं है कुल की रक्षा नहीं है कुल की रक्षा है भगवान की भक्ति जिस कुल में बार बार ये शास्त्रों में और भी आया पुराण आदमी भी आया आजी भी आ रहा है इसमें दोहे में देखो सुकुल धन्य वहाँ पर यही कहते हैं कि देखो कुल की धन्यता कुल के लिए रक्षा किस बात में है जो व्यक्ति भगवान का भक्त है ज्ञानी है सद्गुण संपन्न है, ऐसे महापुरुष जिस कुल में पैदा हुए तो कुल की रक्षा होगी। उपनिषद भी कहते हैं कि जैसे ज्ञानी व्यक्तियों का कुल कुल में सात पीढ़ी तक जो है उसका प्रभाव पड़ता है पिछली तीन पीढ़ी आगे की तीन पीढ़ी पिछले तीन पीढ़ी के, के जो अपने पूर्वज लोग हैं उन लोगों के ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ता है उनको भी पुण्य लाभ होता है वो भी कृतार्थ होते है आगे आने वाली तीन पीढ़ी तक उसका प्रभाव दिखाई देता है ऐसे ऐसे संत महात्मा हुए ऐसे ज्ञानी हुए ऐसे समाज सेवक लोग कल्याण के कार्य में लगने वाले दिव्य पुरुष हुए उसका प्रभाव पुत्रों को पौत्रों को, को उनके ऊपर भी पड़ता है तो ये कुल की रक्षा करने वाले ऐसे ही भक्त लोग जिन्हें वही कुल की रक्षा करने वाले हैं जाकर राम रामचरण मन राता भगवान के चरणों में जिनका के प्रेम मन लगा हुआ है उनके रात तात्पर्य ये है कि अनुरक्त है जिनका की चित्र जो है वो परमात्मा के चरणों में अनुरक्त है राता सबोष में प्रयोग किया जाता है प्रेम के लिए जब अपने अंतरतम से हृदय की गहराई से परमात्मा में प्रेम हो ऊपर से चाहे प्रगट हो न प्रगट अनुराधा है है। से कुछ भी न बोले, कहने के लिए कुछ भी न हो व्यवहार कार्य में उसको कुछ ऐसा न दिखाई दे लेकिन उसका हृदय जो है चित्त जो है वो परमात्मा में ही सदा लगा हुआ है उसको भूलता नहीं है उसी में पारायण परमात्मा परायण है उसी में निमग्न है तो वो फिर ऐसा ही है रामचरण जाकर मनराता उसी वो कहेंगे उसका मन भगवान में अनुरक्त है लगा हुआ है कहीं कहीं शास्त्रों में यह भी आदेश है दास जी के ग्रंथों में सप्तरा खेल हुए हैं तो ये भी कहते हैं कहते हैं ऐसे भक्त को ज्ञानी को व्यक्ति को अपनी अपनी महिमा छिपाए रखना चाहिए छिपाए रखने के माने अपने आंतरिक रूप में अपनी भक्ति ज्ञान सब अपने भीतर रखे और उसका लाभ उसे अपने आप होगा छिपाए रखने के मैंने ऐसा नहीं दूसरे को बतावे नहीं ऐसा है कि उसको प्रकट करके लोगों ने उसको जो है व्यक्त करे ऐसा कि उसका दूसरे लोग प्रशंसा करें तो प्रशंसा आज उसका फल नहीं है इसलिए अपना कोई दिखावे घर में ज्ञानी है ऐसे भक्त हैं फिर दूसरे प्रशंसा करें तो ये तो कहते हैं एक जगह तो साफ कह दिया कि ऐसे व्यक्ति जो अपनी अपने ज्ञान की अपनी भक्ति की महिमा सुना करके दूसरे लोगों से प्रशंसा प्राप्त करते हैं वे उच्चिस्ट भोगी है जैसे बालक जो है कहती हुई वस्तु तो अपने आप खा ले जैसे कुत्ता कहती हुई वस्तु तो अपने आप खा ले ऐसे ही जैसे ही कहती हुई वस्तु तो कोई खाता है जैसा उच्चिष्ट भोजन करना है ऐसा ही ये निंदनीय कार्य है, है। इसलिए कभी भी व्यक्त न करे की हम ऐसे ज्ञानी है ज्ञान का वर्णन या भक्ति का वर्णन अभिमान के द्वारा तो करें ही नहीं विनम्रता के साथ में करें जहाँ कहीं कहीं देखे होना है तो बड़ी शांति के साथ में ऐसे कि अपने आप को दिखावे हुए हम ऐसे ज्ञानी ये कह शास्त्रों में सा गया जैसे अभी इतने कथा सुनाने वाले हैं आप ये नहीं बता सकते कि ये कथा कहाँ से शुरू हुई किसने कही और कौन कहा से चली हर कोई कहता की मैंने ऐसे कथा सुनी मैं तुमको सुना रहा हूँ मैंने ये कथा सुनी मैं वो तुमको सुना रहा हूँ तो वैसे ही तुमको सुना रहा हूँ कि मैंने सुनी कथा तुमको सुना रहा हूँ अपना को इसमें अभिमान नहीं अपने आप को पीछे रख करके तब कथा सुनाते हैं ये जो है वो भक्ति का एक महत्वपूर्ण लक्षण इस प्रकार का है अपने आप को चित्त को परमात्मा में लगाए रहे ऊपर से अपने ज्ञान को अपनी भक्ति का ढिंडोरा न पीटे धीम धर्म ध्वज धंधक धोरी वो न करे बालकांड में जो शब्द आया था इस प्रकार से धर्म ध्वज धन धग थोड़ी धर्म का झंडा लिए घूमते हा कम चाहे ऐसे ये सब हुए ये जो ये कोई शास्त्रीय मार्ग नहीं है ये सही रास्ता नहीं है इसलिए उसको छिपा तो उसके लिए मन लिए मन परमात्मा रास्त रहे और बस व्यरक्त रहे बाहरी जो बाहरी प्रशंसा आदि से भी व्यरक्त रहे अभी इस बार की चिन्मय चंद्रिका में तुलसीदास जी की विनय पत्रिका से भजन दे रहे हैं उसमें देखेंगे तुलसीदास जी एक तो हुए कब हों ये रहन रहूंगो ऐसी एक कदौर है उसको कदम तुलसीदास जी कहते हैं कि हे भगवान ऐसा कब होगा जबकि प्रशंसा करने में हमारा मन जो वो हो उल्लसित नहीं होगा और जब कोई निंदा करेगा तो हमारा जी जलेगा नहीं ऐसी स्थिति भगवान कब आएगी तो मैंने ऐसी स्थिति आ जाए तब भक्ति आई जो निंदा सुनकर के जी न गे और प्रशंसा सुनकर के जी उल्लसित न हो और जब तक कि प्रशंसा निंदा स्थिति में ही पड़ा हुआ है उसी को बड़ा मूल्य दे रहा है प्रशंसा कर दे तो गदगद और बहुत अच्छा आदमी हमारी प्रशंसा कर दी और निंदा कर दी तो उससे समान दुष्ट संसार में कोई नहीं ऐसे स्वभाव वाले व्यक्ति भक्ति भक्ति कुछ नहीं ये तो अहंकार के लक्षण है अहंकार का विनाश तक जब भक्ति आई तब इसलिए कौन पर कौन है, है, कौन दोष गुण भगवान की भक्ति है इसलिए कहते नीत निपुण सोई परम सयाना नीत को जानने वाला भी वही है नीत निपुण अब नीति क्या है मन बन सदाचार जीवन जीने का जो प्रारंभिक विधान है उनको नीति कहते हैं लेकिन नीति भी व्यक्ति को तब सही सही नीति आए जब भगवान की भक्ति हो तब उसका नीति का नीति कोई सदाकार तक सीमित नहीं है नीति में धर्म की भी नीति है राज्य की भी नीति है और आगे आगे की उस प्रकार के सभी जो जो व्यक्ति जहाँ है वहाँ उसकी नीति सब जगह कार्य करती है तो नीति तो जीवन के हर क्षेत्र में विद्यमान है लेकिन वो तब सही नीति तब बनेगी जब वो व्यक्ति भगवान का भक्त होगा अगर भक्त नहीं हुआ अहंकारी हुआ तो उसकी नीति दुर्नीति हो जाएगी दुष्टता हो जाएगी नीति भी जो हो विकृत हो जाएगी इसलिए कैसे नीति निपुण सही, वही नीति में निपुण है और परम सयाना और वो सयाना भी है जो भक्त है वही सयाना है जिसके हृदय में भक्ति आ गई आपने भक्ति को अपने हृदय में छिपाए है ज्ञान आ गया लेकिन ज्ञान को अपने हृदय में छिपाए हुए वही सयाना है होशियार है सेना के मन बहुत होशियार आदमी है संसारी भी सयानी व्यक्ति होते हैं जो अपना काम निकालने और दूसरे को धता बताते हैं कहते हमसे ज्यादा सयाना कौन बीस बहाने बनावे बीस तरीके बनावे और अपना काम निकाले तो कहें हम बड़े सयाने लेकिन कहते हैं ये शयानपुन कुछ नहीं ये श्यानपुन नहीं मूर्खता है इस प्रकार का कर करना दूसरा व्यक्ति समझ रहा है कि शयानपुन कर रहा है और उसको फिर वो शयानपन में आता नहीं दूसरा व्यक्ति और फिर लगा हुआ तो है तो ये तो बेकूफी वाली बातें है संसारी बचकानी बातें हैं ये इसलिए इसका ये सब सहना प्यानापन ये कुछ नहीं है शहनपन इसी में है कि व्यक्ति संसारी ये सब आसक्तियां लोग इंद्री भोग आदि सबको छोड़ करके और अपने यश कीर्ति की कामना आदि को छोड़ करके स्वर कामना को तो छोड़ करके परमात्मा लगे परमात्मा में प्रेम रखे और समस्त सेवाकार में लगे व्यक्ति ये देखता है कि अपना काम कैसे करें और भक्त कैसे देखता है कि हम भगवान इतनी हमें शक्ति दे कि हम सारे संसार की सेवा कार्य में लगे अधिक से अधिक कार्य कर अब देखो दृष्टिकोण ही बदल जाता कहा अपना और कहा दूसरे का एकदम से पल्ला फलट गया उल्टा हो गया एकदम से तो ये कैसे सयाना व्यक्तित्व वो है जब उसकी जब ये समझ में आ जाए कि लोक कल्याण लोक सेवा का कार्य करना परमात्मा भगवान की सेवा करना इसी में अपना हित है इसी में कल्याण है और स्वत सिद्धांत नीत दे जाना उसी व्यक्ति ने सुप्त सिद्धांत भी जाना नीच दही जाना भली तरह से सुल्प सिद्धांत मनुष्य वेद भी बहुत पढ़े उसने तो मनुष्य भी बहुत पढ़े जिसने समझ में आया कुछ ये सब तो समझ गए लेकिन भक्ति नहीं आई लोगों कारी में लगे नहीं तो क्या समझ में आ गया था जहाँ के तहा बैठे हुए अपने स्वार्थ को लिए पकड़े बैठे अहंकार को लिए बैठे हुए तो क्या समझ में आ गया कहते कोई वेद भी नहीं समझ में आए उपनिषद भी समझ में नहीं आये शुद्ध सिद्धांत नीच से ही जाना नीच बने भली भात उसी ने जाना जिसके हृदय में भक्ति आ गई और सोई कवि शोभित सोई ऋण धीरा वही कवि है वही शोभित तो वही ऋण भीर मन सब गुण है व्यक्तियों के नाना प्रकार के जीवन में महान व्यक्ति कहलाते कवि है तो बड़ा महान व्यक्ति कहरा साहब कवि है कोविड है कोविड माने संसारी व्यवहारिक दृष्टि से जो बड़ा बुद्धिमान है ऐसा कोविड है रणधीर है कि माने बड़ा वीर व्यक्ति है रणधीर है वो सूर्यीर है तो सूर्यवीरता की बड़ी प्रशंसा होती है सब प्रशंसनीय व्यक्ति है चाहे सूर्यवीर हो चाहे कोविड हो चाहे कवि हो ये सब प्रशंसनीय है लेकिन इनकी सबकी प्रशंसा जब भक्ति होकर भक्ति नहीं है और कभी है अरे संगारी कभी तमाम हो गए कौन उनका नाम लेता है सबके सब, सब किताबें हम धरे रह गए वही बंद शीतकालीन कवि शीतकालीन कवि वही स्कूलों कॉलेजों में तरह खा दिए जाते हैं और बाकी वही रह गए उसके बाद कोई याद दिया जाता है हमको बाकी और कुछ नहीं इतिहास के काल में बस इतिहास के पन्नों में कहीं उनका नाम रह गया खत्म हो गया कहीं समाज में कोई सम्मान नहीं ऐसे कवि होने से क्या लेकिन जो कभी ऐसे हो गए जो भक्त कभी हो गए तो उनका तो, तो इसका गाधा उनकी सब बराबर संसार में रहती है तो सोई कवि कभी कोविड रणधीरा जो छल छाण भज ही रघुवीरा जो छल करके भगवान का भजन करे वही वही रणधीर है रणधीर के युद्ध में पीठ दिखावे डटा है सत्र के सामने पीठ दिखावे सो रणधीर है और सबसे बड़ा शत्रु कौन है हाँ? अब उनके भगवान जो संकेत उदर करते है तुलसीदास गीता में भगवान कृष्ण ने जो कहा कि देखो अर्जुन तुम तो बड़े रणधीर हो बड़े योद्धा हो लेकिन तुम्हारे सामने ये क्या सेना ये तो कुछ सेना नहीं है तुम्हारे सामने इससे भी ज्यादा जो भयंकर सेना है वो हो काम शुक्रोद ये है इनकी सेना खड़ी हुई है इनसे तो विजय पाओपन के ऊपर विजी इन्हीं वैर नही तो को तुम अपना वैरी समझो अब तुम देखें देखे तुम्हारा मुकाबला कैसा होता है तुम्हें पराजित कर देते हैं कि पराजित तो पता चल जाएगा कितने हो तुम तो ये की बात यहां पर। जो जो छोड़ करके भगवान का भजन करे भगवान का भजन उसके माने छल से भी लोग करते हैं छल के माने ये है कि भक्ति तो हृदय में है नहीं अन्य लोगों को दिखाने के लिए लोग बाग भक्तों को बड़ा सम्मान करते हैं ज्ञानियों को बड़ा सम्मान करते हैं प्रशंसा करते हैं तो लोगों को ज्ञान बताने लगे लोगों को भक्ति की बातें करने लगे तो केवल इसलिए कि लोग प्रशंसा करें हम चाहे जैसे हों लेकिन लोग प्रशंसा करें ये छल पूर्वक भक्ति है इस छल पूर्वक भक्ति से व्यक्ति का कल्याण नहीं निश्चल भक्ति होनी चाहिए इसका भक्ति अब देखिये इसके बाद जो है ये ऐसी भक्त लोग हैं वो धन्य हैं अब कुछ जो धन्य हैं उनकी गिनती गिनाते हैं इसमें देखेंगे कि एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ आठ नौ जो हैं ये है धन्य लोग हैं आगे की चार पंक्तियों में नौ प्रकार के धन्य व्यक्ति हैं उनको देखो कौन धन्य है धन्य देश जो जहाँ धन्य देश तो सो जहाँ सरसरी वो देश धन्य है जहाँ गंगा जी बह रहे अब देश में धन्य देश कौन है जहाँ गंगा जी क्यों गंगा जी परम पवित्र है वहां के रहने वाले व्यक्ति ने वो गंगा स्नान करें गंगा जल पिए और उसे अपने पापों से छुटकारा प्राप्त करें गंगा जल लव कनिका पीता सक्य एन मुदार हाँ देखो गंगा जी की महिमा का गंगा लहरी में देखो यहाँ पर जो है ये सब गंगा जी की महिमा वो जहाँ पर ऐसी गंगा जी जहाँ पर हो वो देश धन्य है और तुलसीदास जी की गंगा जी कौन है भक्ति आ? भक्ति ही उनकी जो है वो हो गंगा है और जहाँ भक्ति की धारा प्रवाहित हो रही हो वो देश धन्य है जैसे धन्य देश और धन्य नारी पत, सो और वो स्त्री धन्य है जो स्त्री हो पतिव स्त्री हो तो फिर उसके आगे जब शब्द आकी वो हो उसका सब प्रकार से उसका भी कल्याण और उसके कुल का भी कल्याण पतिव्रता स्त्री की महिमा रामचरित मानस में जगह जगह आती रही और जनक जी ने सीता जी से क्या कहा पुत्र पवित्र की कुलद और पति स्त्री हो तो दोनों कुलों को पवित्र कर दे पिता के भी कुल को और पति के की भी कुल को पुत्र पवित्र किए कुल दो तो स्वयं इतनी पवित्र है कि उसके कारण से दो दो कुल पवित्र हो तो धन्य नादि पति पते अनुसारी और धन्यू नीत जो करी और कहते हैं कि वो हो राजा जो है वो हो धन्य है जो नीति का पालन करे अब इसमें देखेंगे इनको समय जहाँ धन्य है इनमें धर्म के धन शिक्षा है समूह स्त्री धर्म पहले बता दिया उसके बाद में क्षत्रिय धर्म ब्राह्मण धर्म वैश्य धर्म शुद्ध धर्म इन सबके धर्म भी बता देते हैं और जो जो अपने धर्म का पालन करते वो सब धन्य है और जो अपने धर्म का पालन नहीं करते उसकी विपरीत आचरण है बस समझ लो डॉक्टर कान धन्य हो सकते हैं इसलिए अब ये कहते हैं धन्य स्व नीत जो तरह क्षत्रिय है राजा है और वो क्षत्रिय राजा वही धन्य है जो नीति जो नीच का पालन करता है और उसके नीतिया जो है वो साम धाम दंड भेद आज उसकी नीतियाँ कहलाती है उनका सम्यक पालन करे और जो कुछ भी कर से टैक्स से इकट्ठा हो वो प्रजा के पालन में ही लगा दे अपना स्वार्थ और तो सुख भोग के लिए राज्य न करे प्रजा के पालन के लिए तत्पर रहे तब वो राजा राजा है ये क्षत्रिय का धर्म है फिर अपने प्रजा के पालन करने के लिए अपना जीवन देने के लिए तैयार रहे मरने के लिए तैयार रहे ऐसा छत्री हो तब क्षत्रिये तो कहते है की धन्य सो धूप नित्य जो करी और धन्य सो दुज निज धर्म न डी और वो भी वो धन्य है जो अपने धर्म से न डरे अब दुज का धर्म क्या हो गया अब यहाँ दुज का धर्म बताने नहीं वहा मत्ति जी से पूछो क्या बताते हैं वो कहते हैं कि देखो जो जो दुझ जो वो वेदों का अध्ययन नहीं करता तो वो सोचे विप्र जो वेद विही न और जो अपना धन का पालन न करके विषय लव लीना ऐसा जो भी हो विप्र उसके उल्टा जो धन्य कौन विप्र है जो शास्त्रों का अध्ययन करे वेदों का अध्ययन करे उनके तात्पर्य को समझे अन्य लोगों को उसको शिक्षा दे तो तो वो धन्य है। और जो उसको अपने शास्त्रों में कोई रुचि नहीं और विषय जीवन जी रहा है भोगो में लिप्त है तो उसको क्या विप्रता उसकी तो कहते हैं कि है धन्य धर्म न टी और सुधन धन्य, धन्य जाकी कहते हैं वो धन धन्य, धन्य है जिसकी प्रथम गति हो अब ये धन की बात किसके लिए आ गई वैश्य के लिए वैश्य धर्म आ गया तो वैश्य का धर्म ये है कि उसका धन तब धन्य है जब वो हो उसकी हो प्रथम तो गति उसकी दान है दान भोग और नाश हाँ, धन की ये तीन गतियां सबसे उत्तम गति दान है मनो परोपकार के कार्य में धन लगे अन्य लोगों के लिए कल्याण के लिए धर्म रक्षा के लिए धन का प्रयोग करे समाज में तो ये सबसे उत्तम कार्य धन का उपयोग है और फिर जब वो अपने लिए अपने प्रयोग करने लगा उसी धन का अपने ऊपर तो फिर उस धन का मध्यम चलो काम तो आ गया किसी प्रकार लेकिन न पढ़ाई काम आया न अपने काम आया फिर सत्यानाश कर उसका जो है चोरों डाकुओं के लिए धन है अन्य लोग उसको लेके छिट जायेंगे खा जाएंगे और उसको दुख और देंगे उसको उल्टा तो ये कहते सो धन धन्य प्रथम गति जाकी और धन्य पुण्य रत्न मत सोई पाकि और उसी की बुद्धि कौन सी धन्य है जो धर्म में रथ रहने वाली है और धन्य पुण्य रथ पुण्य में लगी रहने वाली जो बुद्धि है वही पक्की बुद्धि है परिपक्व बुद्धि वही है पत्की बने परिपक्क को बुद्धि नहीं तो कच्ची बुद्धि है अगर धर्म में लगा हुआ कोई व्यक्ति स्वार्थ में लगा हुआ तो उसकी बुद्धि कच्ची है कर, अभी तो बच्चा है क्यों कि अभी बुद्धि कच्ची है कच्ची मैंने उसे उल्टा सुल्टा जो बात सही है उसे नहीं समझ में अपने स्वार्थ की तात्कालिक स्वार्थ की इंद्रीभूत की बातें अच्छी लगती है एक कच्ची बुद्धि के लोगों के लक्षण है तो कहते हैं कि पुण्य धन्य पुण्य रत मत सोई पाकी और धन्य घर क्षण भर जितना भी सत्संग मिले बस वही बहुत मूल्यवान है उससे अभी कुछ भी नहीं तो सत्संग की महिमा भी आ गई अब कहते हैं कि धन्य जन्म दुज भगती अभंगा और फिर कहते हैं कि वो उस व्यक्ति का जन्म धन्य है जो अभंगा जिनको जोगा तो अभंग भक्ति है टूटने तो वाली नहीं है ऐसी अभंग भक्ति जिन द्वजो के चरणों में है वो तो कहते हैं कि वो ऐसे व्यक्ति जो है वो भी उनका जन्म धन्य है अब इसका कारण क्या है वो याद रखने की बात बार बार आती रहती है कि इनका द्वज द्वज के स्थान का अगर विप्र मान केवल ब्राह्मण मान तो इसके माने कि उनके चरणों की सेवा ही बीज है ये जड़ है उसी से फिर जो है धर्म का कना निकलता है उसी से उपासना की शाखाए निकलती हैं फिर उसी से ज्ञान और भक्ति के फल फूल लगते हैं इसलिए सबकी जड़ जो है वो हो विप्र चरण पूजा है इसलिए तो ये बात हुई दूसरी बात दुज के माने जो या द्विज शब्द करो तो ब्राह्मण ले लो द्वज के माने ब्राह्मण छत्री वैश्य तीनों ले लो इन तीनों को भी द्वज कहते हैं तो ये सर शुद्र धर्म हो गया शुद्र के लिए कह दिया उसे चाहिए कि तीनों की सेवा करे और उनसे उनकी भक्ति रखे उनमें अभंग भक्ति उनमें सब में रखे तो शूद्र अगर विपरों की सेवा करता है छत्रियों की सेवा करता है वैश्यो की सेवा करता है तो वो अपने धर्म पर टिका हुआ है फिर उसका भी उद्वार हो जाएगा उसकी शुद्रता समाप्त हो जाएगी वैश्यत्व तो आ जाएगा क्षत्रियत्व तो आ जाएगा विपरत्व तो आ जाएगा ये सब आ जाएगा एक जन्म आ जाए या दो तीन जन्म आ जाए क्रम क्रम से आ जाए आ जाएगा जैसे काकभूष्ण जी को हो गया का रहे फिर एक जन्म पहुंचकर वित्रोह गए और वित्रोह करके फिर भक्त भी हो गए ये इस प्रकार से उनका परम ऐसी चलता रहा आगे गति होगी तो एक जन ऐसे भक्त हो गए भगवान के परम भक्त हो गए क्षणता